कईयों की ऐसी सोच विचार है कि बस ये करना है ये करना ऐसा करना है ऐसे सोच विचार में उलझ जाते और वो कर लिया उसके बाद कुछ सोचता ही नहीं लक्ष्य ही नहीं लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं एक होता है लक्ष्य बनाना और दूसरा होता है लक्ष्य जानना और कई ऐसे बिना लक्ष्य के पढ़े तो पढ़े क्या बनेंगे कोई पता नहीं लक्ष्य लक्ष्य लक्ष विहीन है दूसरों ने लक्ष्य बना लिया मैं सी ए बनू मैं डॉक्टर बनू मैं वकील बनू लेकिन ये लक्ष्य बनाया हुआ लक्ष्य मुसीबत है असली में लक्ष्य जानना चाहिए लक्ष्य बनाना संसार में भटकना लक्ष्यहीन होना वो भी संसार में भटकना लेकिन लक्ष्य को जानना Wow, काम हो गया मैंने लक्ष्य बनाया मैं ऐसा बनूंगा ऐसा बनूंगा डॉक्टर बनूंगा गायक बनूंगा सीए ए बनूंगा एम ए बनूंगा फिर पीएम बनूंगा ये लक्ष्य बनाया और पीएम बन गए अब क्या हाल है टल्ली का कुछ नहीं नहीं बन पाते थे तो मदद दिया किसी संत महात्मा की संत महात्मा ने हेल्प की वो बन भी गए चलो फिर क्या हुआ तो लक्ष्य बनाया हुआ जो लक्ष्य है वो तो कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है नष्ट हो जाता है गायक बने गा गा के थके रिटायर हो गए लॉघी लगन रिटायरमेंट ऐसी रिटायरमेंटी लगन मीरा हो गई भगन वो तो गली गली तालियां बजी उन दिनों में खुश लेकिन वो दिन भी तो नहीं रहे कुछ दिनों के बाद सब तरंगें शांत तो बनाया हुआ लक्ष्य जो है ना ना जाने कौन से कौन से तरंग पर व्यक्ति नाचता है मैं डॉक्टर बनूंगा मैं सी ए बनूंगा मैं फिर चौकसी एंड चौकसी कंपनी बारह हजार लोग काम करते थे सीए सी तो वो आते मेरे पास चौकसी एंड चौकसी कंपनी हजारों सीए काम करते हो बड़ा इम्प्रेसिव कंपनी लेकिन आखिर क्या प्रधानमंत्री पोस्ट इंप्रेसिव अटल जी आते थे अगर जाना हुआ लक्ष्य पता चल जाए और आदमी चल जाए तो आह निहाल हो जाए वो तो निहाल हो जाए उसके दीदार करने वाले भी खुशहाल हो जाए तो एक होता है बनाया हुआ लक्ष्य में प्रधान सी एम बनूँ मैं पी बनूँ मैं अमेरिका में सेट हूँ ये बनाया हुआ लक्ष्य पेट पालू लक्ष्य या तो पेट पालू लक्ष्य होता है या तो ईगो पालू लक्ष्य होता है मेरा नाम हो वो ईगो पालू लक्ष्य मेरा गुजारा हो पेट पालू लक्ष्य लेकिन ये लक्ष्य क्या है मन की कल्पना है मन ने ही बनाया लक्ष्य वास्तव में लक्ष्य जानना चाहिए तो वास्तव में लक्ष्य जानेंगे तो पता चलेगा कि मनुष्य मात्र का लक्ष्य है कि हम सदा प्रसन्न रहे सदा सुखी रहे तुमको कोई कह दे तुम दो महीने के लिए सुखी रहना बाद में तुम्हारे भर मुसीबत अच्छा नहीं लगेगा छ महीने छ साल दस साल तुम जियो तब तक सुखी बाद में नरक में जाना तो अच्छा नहीं लगेगा सदा सुख चाहते थे सदा सत्य रहता है प्रकृति सदा नहीं रहती एक जैसे सदा सत रहता तुम आत्मा को चाहते हो पता नहीं तुमको और दूसरा है कि हम जानकारी भी चाहते हो क्या हुआ उसने क्या किया तो सदा सुखी भी रहना चाहते हो और ज्ञान संपन्न भी चाहते हो और आनंदित होना भी चाहते हो सदा रहना चाहते हो ज्ञान संपन्न होना चाहते हो और आनंदित रहना चाहते हो तो वो बोल वो ही वास्तविक में सबका लक्ष्य है और वो वास्तविक में लक्ष्य है सचित आनंद सचिद परमात्मा है सभी का लक्ष्य परमात्मा है पता नहीं इसलिए तुच्छ लक्ष्य बनाकर तुच्छ होकर मर जाते हैं अपने आत्मा को जानना चाहिए शांत आत्मा आनंद स्वरूप मैं गायिका बनू ये लक्ष्य बना दिया ये मन की कल्पना है मैंने ऐसा कोई लक्ष्य नहीं बनाया कि मैं बापूजी जी बनू बाबा जी बनू ऐसा नहीं बनाया बस सत्य क्या है ईश्वर क्या है बस उसको पाना है तो असली लक्ष्य जिसने पा लिया उसके लिए संसारी चीजें तो कई संसारी लक्ष्य वाले यहाँ से अपना उल्लू सीधा कर जाते असली लक्ष्य जिसने जान लिया पा लिया उसके द्वारा कईयों के लक्ष्य संसारी पूरे हो जाते लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल अपना लक्ष्य जान ले कि अपने सत्य को चेतन को आनंद को आत्मा को ही पाना है इस लक्ष्य को ओझल मत होने हो कुछ भी मिल गया तो क्या हो गया मेरे पास क्या क्या आ गया होंगे इसमें मेरे को तो वही पाना है ईश्वर प्राप्त ईश्वर की प्राप्ति के ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगा तो अंत में रोना ही पड़ेगा ईश्वर के सिवाय कहीं भी तुम्हारा मन लगा तो अंत में रोना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर ही तुम्हारा आत्मा सत्य है ईश्वर ही चेतन है ईश्वर ही आनंद है और यही सभी का लक्ष्य है मूर्ख लोग मान लेते मैं सीए बन जाऊं बन गया जख मारो प्रैक्टिस किया लाख रुपया मैंने कमाया दो कमाया पांच लाख कमाया फिर दारू पिया क्लबों में गए काला मुआ तुम्हारा क्या किया तुमने सच्चिदानंद का लक्ष्य होना चाहिए सुटो सभा सेवकानी जी न्याणिय शाबस हो जे अड़ो मापी के भागवारे बारके मिले लक्ष्य थो साई वट वा लेकिन लक्ष्य उझल हो गया अए भे चेरी गांडी भे फातम लक्ष्य तो अच्छा बन गया था साल के पास लेकिन आगे किसी के वरी मापी के शाबस वही माँ पी शस होने माँ पी एहसान मैंने जै मापी के माँ किरा थे उरण का बचाइन था माँ तो माँ पी कि उ थे और माँ पी मुखे किरण का मथे त आड़े उनको एहसान मान ख लक्ष्य जिसका ऊंचा होता है वो तो बेवफा नहीं होता लक्ष्य ऊंचा नहीं है तो आदमी बेवफाई किए बिना रह नहीं सकता लक्ष्य जिसका असली लक्ष्य नहीं है वो बेवफा होगा होगा होगा क्या करते हैं माँ बाप से धोखा करते हैं अपनी तंदुरुस्ती से धोखा करते कोई लवरी बनाता है कोई लवर बनाते हैं ये ये क्या लक्ष्य थोड़ी है सच्चिदानंद का काला मुंह करके भी याद नहीं रहता दसवीं के बाद यूँ हो जाते चेहरा यू बावरा हो जाता है तो लक्ष्य नहीं है ना लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला पर चल सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं टोक तो ये संसारी सफलता कोई सफलता है क्या ये तो खिलौने हैं मूर्खों को रिझाने के लिए खिलौने हैं सर्टिफिकेट मिल गया मकान मिल गया गाड़ी मिल गया आई एम हैप्पी लेकिन थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा नोटिस आ जाता जा है इनकम टैक्स का तो सब खुशी भाग गए मौत का नोटिस आया तो सब धरा रह गया जो जो लक्ष्य बनाए उनके सारे लक्ष्य उनके लिए मुसीबत हो गए तो बनाया हुआ लक्ष्य तुच्छ है जाना हुआ लक्ष्य पूरा हो जाए बस तो जाना हुआ लक्ष्य है कि शरीर मन बुद्धि अहंकार ये अष्टदा प्रकृति की चीजें और जीवात्मा परमात्मा का है जीवात्मा अपना ईगो छोड़े जीवात्मा अपनी पकड़ छोड़े जीवत्व की ईश्वर तो को पाले बस तरंग अपनी तरंग पना छोड़ दे पानी की जात है उसकी ऐसे जीव की जात चैतन्य बोले जरा सा मैंने अल्कोहल पी लिया तो क्या गलती की अरे अल्कोहल से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है नहीं तो और कुछ नहीं खाली ब्रांडी पी थी ओह हो बड़ा अच्छा साधु था लक्ष्य नहीं था आत्मज्ञान का भावनगर के पास रहता था नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी भीड़ भाड़ हुई तो गिरनार चले गए फिर वो गिरनार के सुल्फाबाज के साथ धीरे जरा सा सिगरेट पिए खाली एक सिगरेट पी दूसरों ने आग आग्रह किया जरा सा सुल्फे का दम मार ऐसे करते करते ऐसा गिरा कि आत्महत्या करके मर गया जरा सा पिया जरा साफा वो जरासा सुल्फा ने आत्महत्या करवा दी जरा सरांडी ने वाहन ने लोफरों का गुलाम बना दिया लोफरियों का गुलाम बना दिया बुद्धि मारी जाती है इन चीजों से भगवान का चरण अमृत भी डाल के भगवान का स्मरण करके हृदय पवित्र नारायण को अर्घ्य देंगे और वो आचमन लेंगे बुद्धि शुद्ध है पैसा बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ा तबियत बिगड़ी तो कुछ कुछ बिगड़ा और लक्ष्य नहीं है तो सब कुछ बिगड़ा तो लक्ष्य फिर दो हो गए ना एक बनाया हुआ लक्ष्य और एक वास्तविक लक्ष्य तो वास्तविक लक्ष्य जीव का है मीरा गाती थी तो आत्म संतुष्टि के लिए गाती थी शबरी सेवा करती थी तो गुरु और आत्मा के संतुष्टि के लिए हम गुरु के आश्रम में रहते तो आत्मा परमात्मा के लक्ष्य के लिए ईश्वर इश, प्राप्ति का लक्ष्य बन जाए बस लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल शास्त्र गुरु से सहमत होकर चल तो लक्ष्य जानना चाहिए कि तुम्हारे में अथा सामर्थ्य हूं करके दो लाख रुपया रोज का कमाए तो भी क्या हो गया तुम्हारा अंतरात्मा का लक्ष्य बनाओ मैं अगर दो लाख रुपया रोज कमाना चाहूँ तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है लेकिन लक्ष्य नहीं है मेरा ये उस लक्ष्य के आगे तुम्हारे आगे तुम्हारे लिए इस सारा संसार बहुत छोटा हो जाता है ऐसा आपका असली लक्ष्य होना चाहिए या मैं आत्मज्ञान पाना है सुख दुख में सम रहने वाली विद्या पानी बीते हुए का शोक ना हो भविष्य का भय ना हो और वर्तमान में अपनी आत्मस्थिति हो में स्थिति प्राप्त करना है में स्थिति प्राप्त कर सुख की इच्छा नहीं रहेगी फिर सुख दाता बन जाओगे दुख का भय नहीं रहेगा यश की इच्छा नहीं रहेगी अपयश का भय नहीं रहेगा जीने की इच्छा नहीं रहेगी मरने का भय नहीं रहेगा और तुम्हारी मौत कभी हो नहीं सकेगी ऐसा अपने को महसूस करोगे बॉडी हम नहीं है बॉडी तो मर जाएगी हम कौन है ये लक्ष्य होना अपने को जाना तो ईश्वर दूर नहीं है बहादुर शाबाश, ये लक्ष्य बना दो सीए बनेगी तो बनेगी लेकिन क्या है लक्ष्य में मम्मी मिल गई ऐसी बढ़िया मम्मी मिलती है तो फिर बेटी भी बढ़िया लक्ष्य बना ईश्वरों सर्व भूताना हृदय अर्जुन तिष्ट भगवान के पास जाना नहीं भगवान को बनाना नहीं अपना अंतरात्मा भगवान है उसको खाली पाना है जानना है ये लक्ष्य है ये लक्ष्य बनाना नहीं लक्ष्य है जो लोग लक्ष्य बनाते हैं ना मैं डॉक्टर बनूँ मैं वकील बनूँ यह तो काल्पनिक है उलझे हुए लोग मैंने लक्ष्य बना लिया क्या ये फलाने से शादी करूँगा अरे वो तो कुत्ता कुत्ती भी बना लेते क्या बड़ी बात है मम्मी मैंने पसंद कर लिया मैंने पसंद कर लिया। ये तो कुत्ते कुत्ते भी पसंद कर लेते फिर झगड़ते रहते भोगते रहते ये कोई लक्ष्य नहीं छोरा पसंद कर लिया मैंने लक्ष्य पसंद कर लिया जे? तेरे ईश्वर को पाओ Om oh.